पंद्रह दिसंबर उन्नीस को वो है क्या बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफी गलतफहमी और इस गलतफहमी को आज मैं आपको दूर करना चाहता हूं ये गैट करार है क्या हम लोग आप लोग अगर समझ सके तो किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं गैट करार एक ऐसा दस्तावेज है एक ऐसा समझौता है जिसको भारत सरकार ने किया है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर यह समझौता क्या है यह क्या करता है समझौता इसमें क्या लिखा हुआ है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 क्या लिखा है पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं फिर उसकी हिंदी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है इसमें लिखा हुआ है नो रिजर्वेशंस मे बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट रिजर्वेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट मे ऑनली बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेट आउट इन दिस एग्रीमेंट इसका मतलब क्या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 और इसी तरह से आप जानते हैं कि पिछले साल भारत सरकार ने चीनी खरीदी थी 10 लाख टन परदेशों से तो चीनी खरीदी जा रही है 10 लाख टन परदेशों से गेहूं खरीद लिया 15 लाख टन परदेशों से अभी जो गेहूं आ गया है 15 लाख टन उसको रखने की जगह नहीं है पूरे देश में क्योंकि जहां गेहूं रखा जा सकता है वह भंडार पहले से ही भरे पड़े फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स कहते हैं कि हमारा ही गेहूं इतना पैदा हुआ है इस साल देश में कि उसी को रखने की जगह नहीं है ये परदेशों से पंद्रह लाख टन और आ गया इसको रखें कहां तो हो सकता है किसी दिन पड़े पड़े सड़ जाए वो पूरा का पूरा गेहूं लेकिन सरकार ने पैसा दे दिया है डॉलर में गेहूं खरीद कर ऐसे सत्यानाश हो रहा है इस गेट करा चुका और ऐसे ही शक्कर खरीद ली गई दस लाख टन परदेशों से जिस समय भारत सरकार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 सबके मन में लार टपकती है कि इंपोर्टेड माल मिल जाए तो सबसे अच्छा है अब कल को इंपोर्टेड गेहूं भी बिकना चालू हो जाएगा इम्पोर्टेड चक्कर भी बिकना चालू हो जाएगी इंपोर्टेड तुअर की दाल भी आ जाएगी इम्पोर्टेड चना भी आ जाएगा इस देश में तो हिंदुस्तान के लोग तो लाइन लगाकर इंपोर्टेड गेहूं खरीदे अब तक वो कहते थे कि अब तक हमको इंपोर्टेड पेन मिलता था इम्पोर्टेड पेंसिल मिलती थी इंपोर्टेड कार मिलती थी अब इंपोर्टेड गेहूं भी मिलेगा अब इम्पोर्टेड चावल भी मिलेगा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 पहला अध्याय गेट करार का वो क्या कहता है एनी मेंबर में विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट कोई भी देश इसमें से बाहर निकल सकता है माने कोई भी देश इसको रद्द करवा सकता है। अपने लिए कम से कम कैसे उसमें आगे की लाइन लिखी गई है सच विडड्रॉल शेल अप्लाई बोथ टू दिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड शेल टेक अफेक्ट अपॉन द एक्सपाइरेशन ऑफ सिक्स मंथस फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटन नोटिस ऑफ विदड्रॉल इज रिसीव बाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ माने क्या है कोई भी देश गेट करार में से बाहर आ सकता है कैसे एक एप्लीकेशन देगा गेट का जहां हेड ऑफिस है वो जगह है जीनीवा तो गेट के हेड ऑफिस में जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्लू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 लेकिन केंद्र के स्तर पर आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे केंद्र के स्तर पर गोहत्या रोकने का कोई काम हो सके आजादी के 50 साल हो गए हैं 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि गोहत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया